नमस्कार हिंदी गानों के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है चारों तरफ त्योहारों की धूम है क्या देश और क्या विदेश एक तरफ थैंक्सगिविंग और क्रिसमस की तैयारियों से यहाँ के मॉल चमकने लग गए हैं वहीं हमारे अपने देसी त्योहारों का अनवरत सिलसिला भी जारी है दो दिन में दिवाली है कल धनतेरस है आप सबको दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ भाई दिवाली का जिक्र आते ही दिए मिठाइयाँ पकवान पटाखे ये सब तो याद आते ही हैं पर जो बात हमें अक्सर सबसे ज़्यादा याद आती है वो है दिवाली की सफाई <laughs> आप में से भी कई लोगों को याद होगा कि कैसे जब हम बचपन में अपने इंडिया में थे तो कैसे घर भर दिवाली आने से पहले दिवाली की सफाई में जुट जाया करता था जब मेरी माँ घर के कोने कोने और यहाँ तक कि भंडार घर के पीछे रखे डब्बों को चमकाती थी तो भाई उस उम्र में ज़रा भी समझ नहीं आता था, था कि आखिर इस एक्सटेंसिव सफाई का फ़ायदा क्या है तो एक बार हमने माँ से इस बात को पूछ ही लिया माँ ने जो समझाया वो शब्द एक लाइफ लेसन की तरह मुझे आज भी याद है उन्होंने कहा बेटा ये जो पीछे पड़े डब्बे होते हैं ना ये उन लाइफ इश्यूज के जैसे हैं जिनसे हम डील नहीं करना चाहते और उन्हें पीछे पीछे सरकाते जाते हैं यही वक्त है एक बार इनमें झांक कर देखने का वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो झाड़ पोछ कर चमका कर उनको वापस सही जगह पहुंचाने का मन के कोनों कोनों में जो हर्ट जेलेसी, एंगर ऐसे जो भी इश्यूज छुपे हुए हैं जो कचरा बनकर पड़े हुए हैं उन्हें ढूंढ कर बाहर निकाल देने का उम्मीद करती हूँ इस दिवाली में घर के साथ आपके मन का भी कोना कोना चमक Uh, आप सुन रहे हैं WRFNLP आर को वन और 107.1 FM सेवन पॉइंट वन एफ एम रेडियो फ्री नेशनल यू कैन लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन एनी वेयर अराउंड द वर्ल्ड एट रेडियो फ्री नेशनल डॉट ओ आर जी इफ़ यू मिस एनी लाइव एपिसोड यू कैन ऑलवेज फाइंड द आरकाइव लिंक ऑन आर देसी जायका फेसबुक पेज और ऑन पूजा फेसबुक पेज ड्यूरिंग द प्रोग्राम यू कैन रीच एस और टेक्सट एस एट नंबर सिक्स थर्टी टू ट्वेंटी फोर अगेन सिक्स वन फाइव एट थ्री फाइव थर्टी टू ट्वेंटी फोर यू यू कैन टेक्स्ट ऑन दिस नंबर एंड वी कैन रिस्पॉन्ड टू योर टेक्स्ट एज टाइम परमिट्स तो भई कार्यक्रम का नाम है देसी जायका जिसमें थोड़े गाने और थोड़ी बातें लेकर आज आपके साथ मैं हूँ पूजा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार आज मेरे साथ स्टूडियो में एक गेस्ट हैं जो हु इज अ हुनर एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन ये गानों की काफी शौकीन है और इसी शौक के चलते आज देसी जायका को um, देसी जायका में यहाँ मेरे साथ हैं और इन्होंने देसी जायका को अपने रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ है वेलकम रितु वेलकम टू द शो वेलकम थैंक यू थैंक यू पूजा श्योर बोले ऋतु थैंक्स पूजा देसी जायका के सुनने सब सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार नमस्कार रितु आप सभी की तरह मैं भी देसी जायका की एक रेगुलर लिसनर हूँ और करीबन दो साल से इस प्रोग्राम को सुनती आ रही हूँ आई एम सो एक्साइटेड टुडे कि आज मुझे मौका मिला है एक अपने कुछ गाने और बातों को शेयर करने के लिए सो वंस अगेन थैंक्स देसी जायका थैंक uh, यू रितु इट्स आर प्लेजर जब हमारे सुनने वालों में से कोई हमारे साथ यहाँ होता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है रितु की खासियत है कि वो साधारण सी लगने वाली ज़िंदगी की बातों में एक गहराई ढूंढ लेती हैं और उनको एक अलग नज़रिए से देखती हैं तो पह, रितु से जान पहचान का सिलसिला और बातों को जारी रखेंगे पर पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ऋतु के चुने इस गाने के साथ सुनिए तू तो पल जो ये जाने वाला है जाने वाला है बहुत पर हाँ बहुत ही मजेदार कॉमेडी है बहुत मजा आया इसको देखने well, में। मुझे भी बहुत ही आ, अच्छी मूवी थी ये गोलमाल ये जो गाना अभी हमने सुना गोलमाल मूवी का बहुत हीस ंग है और साथ ही इट रिमाइंड हाउ प्रेश प्रेजेंट इज एक बात बताओ पूजा कभी कभी अक्सर ऐसा होता है ना आने वाले पलों की तैयारी में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता आज का पल <laughs> कब बीत गया और हम गवा बैठते हैं बिल्कुल पता है रितु तो तुम्हारी इस बात से हमें क्या ध्यान आ रहा है हम सब कई बार अपने आने वाले हफ्तों की तैयारियों में इतने बिजी हो जाते हैं सफाइया खाने बनाना क्लीनिंग कि ये प्यारा सा संडे जब हम साथ थोड़ी देर वॉक पर जा सकते थे कुछ पल रिलैक्स कर सकते थे वो बस यूं ही गुजर जाता है सच्ची बट लिस्टर्स डोंट गेट एस रॉन्ग ऑल वी आर पल यहाँ जी भर जियो क्योंकि जो है समा कल होना हो, हो। बदल रही हर धूप जिंदगी छाओ है कभी कभी हर धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो है समो हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाओ है कभी कभी है रूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जी ओ, जो है समा कल हो चलो इस पल है जो वो दासता कल हो न घड़ी हो, बदल रही है धूप जिंदगी छाओ है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो है समा, कल हो, हो हर पल यहाँ अजीब भर जियो जीव। जो है समा कल होना हो इतना सही कहा है टू फिल्म टू थ्री की मूवी कल होना हो से ये सॉन्ग था बोल जावेद अख्तर म्यूजिक शंकर एहसान लॉय का और आवाज़ सोनू निगम की पर्दे पर किंग खान गाते हुए इस सॉन्ग को तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें हो रही हैं पलों की तो आज बातें और गाने पलों के बिल्कुल पल कितना छोटा सा हसीन सा शब्द है इसको कभी हम घड़ी बोलते हैं तो कभी लम्हा बिल्कुल देखा जाए तो हमारी जिंदगी भी इन्हीं खट्टे मीठे अच्छे बुरे पलों के ताने बानों से बनी हुई है अभी जो हमने दो गाने सुने उसमें कितनी खूबसूरती से बताया है हाउ इम्पोर्टेंट टू लिव In the moment, बिल्कुल सही कहा ऋतु तुमने पूजा इसी बात पर एक शेर याद आ गया मुझे इर्शाद इर्शाद जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है चलो पहले चलो पहले वो लम्हा संवार लें जहा जिंदगी खड़ी है क्या बात है ऋतु चलो पहले वो लम्हा संवार लें जहां जिंदगी खड़ी है And our next song saying exactly the same। सुनिए In trance, such a होल सम जो भी है बस यही एक पल है फिल्म नाइन फिफ्टी सिक्स की वक्त आशा जी की आवाज साहिर के बोल और रवि का संगीत अम, ये गीत जो अम, it was saying it perfectly, जिसकी हम बात कर रहे थे तो ऋतु अब आगे क्या आगे पलों का जिक्र मोहब्बत में मोहब्बत में ठीक सुना पूजा तुमने पलों का जिक्र मोहब्बत में कभी तो पल भर के प्यार पर निसार सारा जीवन क्या बात अगर वो प्यार मिल भी जाए तो पल पल दिल के पास का ख्याल तो सुनिए पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमने प्यार कर ले झूठा ही सही दो दिन के लिए कोई रे दो दिन के लिए कोई रे झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हम प्यार कर ले झूठा ही सही हमने बहुत तुझको के देखा हमने बहुत तुझको के देखा दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा हो हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा राम में क्यों तूने रावण को देख को देखा खड़े खिड़की पे खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही धीरे से जड़े तेरे नैन बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर्प पड़े धीरे से जड़े तेरे बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर्प पड़े सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जा अपनी निकल जाए न कहीं जरा कह दे मेरी जहाँ कह दे मेरी जहाँ कह दे जरा कह दे जब रहन पड़े नहीं चैन पड़े नहीं चैन पड़े जब रहन पड़े माना तू सारे हसीनों से हसी है माना तू सारे हसीनों से हसी है अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है कभी तू भी हो कभी तू भी हमारा दीदार कर ले झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही Oh, oh, oh. सॉन्ग्स दोनों सदाबाह गाने हैं आई होप आप सबको भी पसंद आ रहे होंगे तो ऋतु गाने तो वाकई काफी अच्छे चल रहे हैं तो आप क्रेडेंशियल्स पढ़ेंगे इसके क्रेडिट्स बिल्कुल पहला गाना था फिल्म जॉनी बेरा नाम से जो कि 1970 में बनी थी फिल्म और दूसरा गाना था 1973 की मूवी ब्लैक मेल से दोनों गानों में म्यूजिक कंपोज किया था कल्याण जी आनंद जी ने और आवाज़ दी थी अपने किशोर ने वाह वाह रितु यू आर अ प्रो नाउ ये तो आ, भाई ये तो आप सब मानेंगे कि प्यार में हमेशा एक दूसरे की यादों में खोए रहने का अलग ही मज़ा होता है हालांकि अब हम सब इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि शायद वो उतना याद ना हो पर फिर भी जो वक्त था वो काफ़ी अच्छा था राइट और कभी कोई कुछ ऐसा होता है कि अगर हम किसी को चाहते हैं पसंद करते हैं तो उसके साथ लंबा सा भी वक्त बिता लेना तो लगता है एक छोटा सा पल है और अगर उसका इंतज़ार करना पड़े तो एक एक घड़ी सदियों जैसी लंबी लगती है राइट राइट पूजा इसी बात से एक याद आया एक मूवी आई थी लगे रहो मुन्ना भाई उसमें एक गाना था जिसमें विद्या बालन ने इस फीलिंग को कितनी बखूबी से पर्दे पर उतारा था चलो लेट मी प्लेट सॉन्ग फॉर आर लिस्नेस सुनिए।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 है डर रात कटे ना कभी हो सह इस पल में सिमटे उमर रात कट जैसे साया हो सर पर तेरे पर रख कर ही जाए सारी उम्र पल पल पल पल पल पल पल पल हर हर हर हर कैसे ला ला ला ला अच्छा बताओ दिल की इतनी सारी कटे का पल, पल हर पल हर पल पल पल पल हर पल हर पल कैसे कटे का पल, पल हर पल हर पल दिल दिल दिल दिल मची है मची मचे है हलचल चल हल चल, चल, चल कैसे कटे का पल हर पल हर पल कैसे कटे का पल हर पल हर पल, हर पल। थाउजेंड सिक्स की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से था ये सॉन्ग लिरिक्स पेंड बाय स्वानंद किरकिरे एंड म्यूजिक कंपोज्ड बाय शांतनु मोत्रा आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की पर्दे पर थे पल पल गिनते हुए सितारे विद्या बालन और संजय दत्त पूजा आई लाइक फर्स्ट मुन्ना भाई मूवी बेटर आई मीन देखो ऋतु ऐसा तो हमेशा ही रहता है कि जब सीक्वल बनते हैं तो पहली मूवी शायद ऑलवेज इट्स ऑलवेज बेटर वन एंड दूसरा डायरेक्टर पकड़ने की कोशिश करता है पर पर ठीक ही थी आई मीन दैट्स नॉट दैट बैड और गाना तो जो अभी हमने बजाया आई लव दैट सॉन्ग वेरी लवली सॉन्ग खैर कोई बात नहीं अभी तक हमने बात की चाहने की यादों में खोए रहने की पल पल इंतजार की और अब कुछ पल साथ बिताने की गुजारिश इस प्यारे से गाने के साथ ट्रैंक्ल सॉन्ग फ्रॉम टू थाउजेंड फिफ्टीन मूवी तमाशा लिरिक्स इरशाद कामिल के म्यूजिक ए आर रहमान का और आवाज अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की पर्दे पर इस गाने में थी दीपिका पादुकोण विथ रणबीर कपूर हिंदी गानों का यह प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो फ्री नेशनल अ कम्युनिटी बेस्ड रेडियो विच रन ऑन सपोर्ट ऑफ लिसनर्स There is a really easy way by going to our website radiofreenashville dot org uh, and making your donation directly there. And there is even an easier way. Uh, Let me share this with our listeners. Sure, we all do online purchasing through Amazon. Please go to smile dot amazon dot com, follow the simple instructions, and make Radio Free Nashville your charity. We did that. It is very simple to set up and a wonderful way to support our community. Thank you so much Ritu. We really appreciate all the support uh, we get from our listeners. And uh, another important announcement, if you did not cast your vote yet and strongly feel about various issues, this is the time to take action. November 6 is the voting day. Please go ahead and cast your vote. Karyakram ka naam hai Desi Zaika aur aaj hamari गेस्ट ऋतु के साथ बातें पलों की पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल के या I did. पल पल पल पल का साथ साथ साथ हमारा हमारा हमारा हमारा हमारा हमारा हमारा ये शानदार कवाली थी 1980 की फिल्म द बर्निंग ट्रेन से साहिर के बोल थे पंचमदाग का संगीत और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की पर्दे पर इसमें जितेंद्र और नीतू सिंह के साथ काफ़ी और भी कलाकार थे आपको पता है कि ये कव्वाली इसका पिक्चराइजेशन ट्रेन के अंदर का है जहाँ हमारे हीरो के साथ एक बड़ी कन्वीनिएंटली एक पूरी कव्वाली मंडली भी सफ़र कर रही होती है और आप सब जानते हैं कि ट्रेन के सफ़र के लिए कितनी ऐप्ट हैं ये लाइंस हम किसी से थोड़ी देर के लिए मिलते हैं बहुत यारी दोस्ती हो जाती है नंबर एक्सचेंज होते हैं और अपने अपने स्टेशन आने पर उतर कर चले जाते हैं जैसे कि ये सॉन्ग कहता है पल दो पल का साथ हमारा पल दो पल के याद आने हैं वैसे हर इंसान अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने लोगों से मिलता है बिछड़ता है और कई बार ये मुलाकातें ज़्यादा लंबी नहीं होती फिर भी साथ बिताए वो कुछ लम्हे ही हमारे दिलो दिमाग पर बस से जाते हैं सो रू पूजा क्या आपको भी कोई नाम और कोई चेहरा याद आया मुझे तो एक मेरी फ्रेंड बहुत याद आई अभी जिसके साथ मैंने कुछ पल कुछ समय हाई स्कूल में बिताए थे और छोटे से ही समय में हम लोगों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी फिर उसको जाना पड़ा क्योंकि उसके फादर का ट्रांसफर हो गया था उसके जाने के बाद आई मिसड हर अलॉट बिल्कुल सच है बिल्कुल ऐसा ही होता है ऋतु कई बार एंड आर नेक्स्ट सॉन्ग इज़ पोर्ट्रेंग द सिमिलर इमोशन इन इन सम वट से इज द फ्यू मोमेंट आर सो इंटेंस डेट नो मैटर हाउ शॉर्ट दे आर दे स्टे इन आर मेमोरीज फॉर सुनिए कहाों का कारवा और फिर चल दिए तुम कहां फिर चल दिए तुम कहाँ इट वॉज अ स्लो बट अ वेरी वेरी स्वीट सॉन्ग फिल्म थी 2004 की वी जारा जावेद अख्तर के बोल मदन मोहन का संगीत आ, आवाज लता मंगेशकर और सोनू निगम की पर्दे पर शाहरुख खान के साथ प्रिडिजेंटा पूजा हम पल दो तो पल की तो बातें बहुत करते हैं बट इसके सिग्निफिकेंस को हम ठीक तरह से कभी नहीं समझ पाते हैं मतलब समझाओ जरा आई I मीन mean, नाम और शारत कभी कभी हमारे सर पर इतने चढ़कर बोलती है तो हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि हाउ शॉर्ट लिव दीज मोमेंट्स आर बिल्कुल आ, मेरे ख्याल से तुमने मेरे दिल की बात कही और आ, जब ऐसा होता है कि कोई किसी को शोहरत मिलती है तो वो पल दो पल की लाइम की चमक दमक में हम अब कभी कभी अपने बहुत इंपॉर्टेंट रिश्तों को भूल जाते हैं या मिस कर जाते हैं एंड जैसे तुमने कहा Uh, ये जो नेम फेम वाली चीजें होती हैं ये काफ़ी शॉर्ट लिफ्ड होती हैं इनके चलते हमें अपने रिश्तों को बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए है ना आ, बिल्कुल ठीक कहा पूजा तुमने लाइक आर नेक्स्ट सॉन्ग सेज कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले मुझसे बेहतर सुन कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले मैं पल दो पल का शायर हूँ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 मैं पल दो पल का शायर हूँ मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए आहे भर कर लौट गए कुछ नगमे गा कर चले गए वो भी एक पल का पिस्ता थे मैं भी एक पल का पिस्ता हूँ कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा गोवा तुम्हारा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 कल और आएंगे नगमों की हिलती कलियां चुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले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 है है पल तो पल है, पल पल तो मेरी जवानी मैं दो का शायर हूं वा वट ए लवली सॉन्ग मसरूफ जवाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे बिल्कुल ऋतु अगर हम बस ये समझ लें कि ये बस पल दो पल की माया है राइट फिल्म थी 1976 की अनदर सुपरहिट यशराज मूवी कभी कभी साहिर के बोल ख़याम का संगीत आवाज़ मुकेश की और पर्दे पर अमिताभ बच्चन पूजा आज हम बात कर रहे हैं पलों की आई वुड लाइक टू टेल आवर लिसनर्स कि ये पल का आइडिया आया कहाँ बिल्कुल बताएँ यू नो इट्स ऑलवेज फैसिनेट्स मी कि कभी कभी एक छोटा सा पल हमारी लाइफ की डायरेक्शन को और हमारी सोच को किस कदर बदल डालता है और हमें पता ही नहीं चलता बिल्कुल सही कहा तु कई बार हम सालों साल ना एक तरह से सोचते रहते हैं और पल भर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो हमारी सोच को बिल्कुल वन एट्टी टर्न कर देता है आई एम श्योर वी ऑल हैव यू सच क्रूशियल मोमेंट्स इन अवर लाइफ सही कहा आपको इस ख्याल के साथ छोड़ अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं सुनिए आप सुन रहे हैं गाने और बातें पलों की पूजा और ऋतु के साथ ये सॉन्ग था 1976 की फिल्म स्वामी से म्यूजिक राजेश रोशन का आवाज़ लता ताई की और पर्दे पर शबाना आज़मी ऋतु तुम्हारी लिस्ट में अगला जो सॉन्ग मुझे दिख रहा है दैट्स वंस अगेन वन ऑफ माय वेरी फेवरेट मेरा भी पूजा तभी तो मैंने लिस्ट में डाला है आई थिंक और इस सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सुनने में अच्छा है मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों और अब हमारे कई सुनने वाले भी दे रिलेट विद इट्स लिरिक्स सो मच क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि कुछ पल हमारे दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं जैसे किसी अपने से बिछड़ने वाला पल तो किसी लम्बे इंतज़ार के बाद किसी से मिलने का पहला पल कड़ी मेहनत के बाद सफलता का वो मीठा पल हो तो कभी किसी के शब्दों से दिल को चोट लगने वाला वो कठिन पल यूं तो कहा गया है ना कि कई कई बार जिंदगी एक पल में निकल जाती है और कभी ऐसा भी होता है कि एक पल जिंदगी भर नहीं गुजरता नहीं। ने क्या केले ही नहीं हो सभी अकेले ने क्या सोचकर नहीं गुजरा सॉन्ग 1976 की फिल्म किनारा से गुलजार के बोल पंचम का संगीत और आवाज़ किशोर कुमार की वी आर ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू आर सेग समिंग हाँ बस यही कि आई होप आज हमने जो गाने सुनवाए आप सबको पसंद आए होंगे उनके साथ आपने अपने आप को रिलेट किया होगा बताइएगा जरूर <laughs> पूजा तुम्हारे साथ आज काम करके बहुत मज़ा आया थैंक यू थैंक यू सो मच वेलकम रितु यहाँ साथ बैठकर इन खूबसूरत पलों में हमें हमने जो समय बिताया है उसकी मुझे हमेशा याद रहेगी well, हमें भी बहुत अच्छा लगा uh, आज का ये uh, शो मेरे लिए एक टोटली नया एक्सपीरियंस था एंड mm -hmm. हुआ क्या कि आज मुझे पता चला कि एक आइडिया को लेकर और उसको पूरे प्रोग्राम तक बनाने के लिए हमें कितना समय लग जाता है और कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वेल well, मज़ा आता है इसीलिए तो करते या एब्सलूटली आई लव इट एंड आई एंजॉयड इट अब दो दिन के बाद दिवाली आ रही है तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ आकर अपने थॉट्स और गाने हम सबके साथ शेयर करने के लिए आपका भी शुक्रिया ऋतु प्यार करिए या नाराज़ होइए आपका हक है पर हमें बताइए ज़रूर कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें आपके रिएक्शंस का इंतज़ार रहता है पूजा को इजाज़त पर कार्यक्रम का अंत करती हूँ इन पंक्तियों के साथ गौर फरमाइए वक्त कहता है फिर न आऊँगा वक्त वक्त कहता है फिर न आऊँगा मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊँगा या रुलाऊँगा जीना है तो इस पल को जी ले जीना है तो इस पल को जी ले क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए टिल बी मीट अगेन कैसा पल पल में जाए फिसल जाके भी पकड़ ना फल कैसा फल पल, पल में जाए फिसल चाखे भी पकड़ पाऊना मिल के जुदा न पाए दिल बिलको मैं समझ ना पाऊना ख्वाहिशनी kay